آخری پتہ بہت عرصہ پہلے فلورنس شہر پر ایک گہر برپا آرٹسویل سٹریٹ اپنے مصوری کے فن میں بھروسہ گوا رہی تھی مصور اور فنکار جو کبھی سٹریٹ کے لیے تحریک کا سبب تھے انہوں نے اب رنگوں سے ہی کنارہ کر لیا وجہ تھی غربت سب لوگ فن کے قدردان تھے پر فنکاروں اور مصوروں کو بہت کم مہنتا ملتا تھا आहिस्ता आहिस्ता इस जगे ने अपनी आबोताप खो दी। वालिदान ने बच्चों से उनके रंग छीन लिए। मुसविर अपने आसपास हम साईकि में इधर उधर रोजगार करने लगे अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए। दुश्वारी के इस आलम में कुछ ही फनकार इतने दिलेर निकले जिन्होंने अपने फन को जुदाना होने दिया और वही का� सू और जॉन से ना सिर्फ आला मुसवर थीं साथ ही वो गहरी दोस्त भी थीं वो तस्वीरें बनाती और उन्हें रसालों को बेचती। انہیں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی پر انہیں اتمنان تھا کہ وہ اپنا جنون پورا کر رہی ہیں ان دونوں میں سو ایک بہت ہی مضبوط ارادے والی اور عمل پسند خاتون थी وہ بہت مشقت کرتی اور ہر مسئلے کا سامنا صلی کے करती کرتی جبکہ جونسی ہمیشہ مستقبل کے लिए خوف رہتی سو اور جونسی کا ایک ہمسایہ تھا جس کا نام تھا مستر یہ جناب مسٹر برمن ایک ضعیف شخص تھے پر وہ زندہ دلی سے بھرے تھے۔ اسے جو کچھ بھی نظر آتا وہ اسے تصویر میں اتارتا۔ سڑک کے کنارے رکھے بینچ، اپنی की کی سیڑھیاں، یہاں تک کی درخت بھی۔ وہ ان عظیم مصوروں میں سے ایک تھا جنہوں نے آرسویل کے جذبے کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ خود مصور ہوتے ہوئے بھی مسٹر برمن اکثر سو کے کام میں اس کا ہاتھ پٹاتے۔ और यहां अगर तुम इस सह के पीछे थोड़ा सा शेड दे दो तो यह बिल्कुल हकीकी लगेगी ओह मिस्टर बमन आप तो बहुत हुनरमंद मुसाफिर हैं आपको अपनी तस्वीरें فروخت के लिए रखनी चाहिए आह मुझे इल्म नहीं मैं उस दौलत का क्या करूंगा मैं अकेले रहता हूं और मैं बहुत कम खर्च करता हूं इस शहर के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हर बात दौलत के लिए नहीं की जानी चाहिए जो काम आपको सच मुझ पसंद हो उसे कभी मत छोड़ो सब ठीक ठाक चलता रहा जब तक कि एक दिन जॉन बहुत बीमार न हो गई और चहे डॉक्टर उननी जो कुछ भी किया हो जोन सी सीहत् ना हो पाई वह ठीक हो जाएगी है ना मैंने कुछ दवानं लिख दी हैं जो उसे लेनी होंगी परशू तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि वो उम्मीद ना खोए हमारी ज्यादातर बीमारियां और परेशानियां जाती नहीं हमारे एहसास से ना उम्मीद की वजह से वो तभी सेहतमंद होगी अगर वो सेहतमंद होना चाहेगी सोने हर कोशिश कर ली जॉनसी को खुश रखने की वो उसका पसंदीदा खाना बनाती उसे काम पर हुए मज़ाकिया मुझे नहीं लगता कि मैं कभी शिफा पाऊंगी सू मुझे सच मुझ बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है और मैं बस यहां लेटी ही रहती हूँ जॉनसी तुम मेरी दोस्त हो मुझसे जो कुछ होगा मैं तुम्हारी तिमारदारी करने के लिए करूँगी ऐसी हो लड़कियों मैंने खलल तो नहीं डाला ओ � ओ जानसी तुम ठीक हो जाओगी यकीन रखो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मिस्टर बर्मन मैं यह कमजोरी झेलते हुए थक गई हूं ओ मेरी बच्ची तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे जहन में है हां सू ने मुझे बताया आपने जो उससे कहा था जहां चाह होती है वहां राह होती है ऐसा ही कुछ <laughs> यह दुरुस्त है जहां चाह होती है वहां राह होती है मैं इत्तफाक रखती हूं मुझे बताइए मिस्टर बमन आपकी हालिया तस्वीर किस मौजू पर है यह मेरे एक बहुत अरसे से खोए ख्वाब के बारे में है मैंने उस स्ट्रीट की तस्वीर बनाई है जिसमें हम रहते हैं मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि मुसव्वर और फनकार सब बाहर सड़क पर मौजूद है वही काम करते हुए जो उन्हें सबसे अजीज है मुसवरी ये ख्वाब तो नामुमकिन सा है ये कभी हकीकत नहीं बनेगा खैर यही इसकी खूबसूरती है तुम किसी भी शेह के बारे में ख्वाब देख सकते हो जब तक तुम ख्वाब नहीं देखते कभी उसे हकीकी जामा नहीं पहना पाओगे मुझे यकीन है कि किसी दिन मेरा فن जाने बचाएगा मेरे पास चाह है राह तलाशने की मुस्सब्बीरी में बहुत शक्वत होती है। फन की शक्वत वो कर सकती है जो डॉक्टर नहीं कर सकते। एक फनकार को बस यही करना होगा कि बाव मीठ बना रहे और यकीन रखें। चलो भी जॉनसी, इतना उदास मत हो। हम्म, तुम किस जानिब देख रही हो, जॉनसी? वो आईवी की बेल जो उस दीवार पर चल रही है। सिर्फ यही एक शहर है जो मुझे मुसारत देती है क्या ये एक अच्छी बात नहीं ये है पर ये बूटा भी मुझे छोड़कर जा रहा है जब पहली मर्तबा मैंने इसे देखा था तब इसके दस पत्ते थे और अब इसमें सिर्फ सात बचे हैं मेरी तमाम उम्मीद खत्म हो जाएगी जब आखरी पत्ता गिरेगा ओ तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है उस पर चीखो मत सू जब कोई उदास होता है तो दूसरों का चीखना उन्हें और परेशान कर देता है और जॉन्सी बीमार है हमें पता नहीं कि इस वक्त उसका एहसास से दिल किस مقام पर है हाँ। आपने दुरुस्त फरमाया मिस्टर बर्मन मुझे माफ करना जॉन्सी جونسی نے برا نہیں مانا اسے اپنی دوست کے لئے خطاوار محسوس ہوا اور دن بیتے گئے اور جونسی کی صेحت اور بگڑتی گئی ڈاکٹر کچھ بھی کرنے میں ناکام رہے کیونکہ جونسی نے اپنی دوائیاں لینا بند کر دیا تھا سو ہمیشہ ڈاکٹر سے کسی دوسری طرح کی علاج کے بارے میں پوچھتی اور ڈاکٹر بس یہی کہتا کہ اسے اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہوگا एक मार्टबार जब सू अपने बिल्डिंग में दाखिल हुई वो मिस्टर बर्मन के करीब से गुजरी। वो पूरे भीगे हुए थे। मिस्टर बर्मन क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? <laughs> कुछ नहीं मेरी बच्ची मैं बस सही हो रहा हूँ। मैंने अपने पार्क के अंदर के बेंच पेंट किए। तुम जानती हो ना वो जो छत के नीचे हैं। रुकिए आप पा� वहां कम से कम बीस बेंच हैं। आपने उन सब को पेंट किया है? एक दिन में? ये तो बहुत ज्यादा काम है। और आप पूरी तरह भी कैसे गए? वो सब तो छत के नीचे हैं। ओह, मैं अपना छाता लाना भूल गया। जैसा कि मैंने कहा था, मैं ज़हिफ हो रहा हूँ, बस यही बात है। ओह, मिस्टर बर्मन, आपको इल्म है, इन दिनों हर कोई बीमार हो रहा है। آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے یا آپ کو بخار कोई آپ ठीक خاص ٹھیک نہیں لگ رہے یا میں کسی ڈاکٹر کو اطلاع کروں اوہ خدایہ تم بہت زیادہ سوال کرتی ہو میری بچی تصویر بناتے وقت میں इस پوری دنیا میں سب سے شاداب انسان ہوتا ہوں کوئی شہ مجھے پریشان نہیں کر سکتی مصوری میری زندگی ہے مجھے بتاؤ جون سی کا کیا حال ہے آہ خاص اچھا تو نہیں आपको याद है वो आईवी का बूटा जिसके बारे में उसने गुफ्तगुफा की थी? वहां बस चार पत्ते बचे हैं। वो बस उस बूटे को एक टक देखती रहती है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आखरी पत्ता ना गिरे मिस्टर बर्मन, वरना जॉनसी सारी उम्मीद गवां देगी। नहीं, हमें ये नहीं होने देना चाहिए आज र्सू जहां चाह होती है वहां राह होती है। आ, इस वक्त तो मुझे कोई राह नजर नहीं आती और मैं अपनी चाह भी खो रही हूँ। मैं जॉन्सी के पास जाऊंगी। मिस्टर बर्मन आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है? <laughs> मैं जाऊँगा मेरी बच्ची, जॉनसी को मेरी तरफ से सलाम कहूँ। उस रात ओलों की तूफान ने शहर पर आर्ट्सविल स्ट्रीट में सबने अपनी खिड़कियां बंद कर दी और अपने घरों में दुबक गए। पर जॉन्सी चाहती थी कि सू खिड़की खोले। वो ये देखना चाहती थी कि क्या आखरी बत्ता गिर गया है? पर सू ने इंकार कर दिया। जॉन्सी की सेहत और बिगड़ जाती अगर वो खिड़की खोलती और सर्द हवाएं अंदर आ जा� अगली सुबह सूरज उजली धूप लेकर आया। ओलों का तूफान गुजर चुका था। सू जानती थी कि अब उसे खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी। आखिर कितनी देर तक वह उन्हें बंद रख सकती थी? उसने अपनी आंखें बंद की और पर्दे हटाए और वह हैरत में पड़ गई। ओह! आखिरी पत्ता अभी भी वहां मौजूद है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? वह कैसे वहां अभी तक कायम है? ये पत्ते की चाह है जॉनसी, बिल्कुल वैसे जैसे मिस्टर बर्मन ने कहा था। तुमने सही कहा। आ, सू. मेरी दवाइयाँ लाओ। अगर एक छोटा सा पत्ता तूफान पर फतह पा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं सेहतमंद होने का तरीका तलाश करूँगी। ओह, जॉनसी, जो भी तुम्हें चाहिए, मैं लेकर आऊँगी। मुझे बताओ अनकी कुव्वत वो कर सकती है जो डॉक्टर नहीं कर सकते, मेरी बच्ची। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। जाओ मेरे लिए मेरा कैनवस लाओ और कुछ रंग भी। सू की खुशी का ठिकाना न रहा। वो फौरन अंदर गई और वो सारे रंग उठा लाई जो उसके पास थे। उसने जॉनसी के बिस्तर पर कैनवस को सेट किया। सू को बहुत � जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया, जॉन्सी पूरी तरह से हतमंद हो गई। डॉक्टर और सू दोनों ही हैरत में थे। अब वो इसके बारे में बात नहीं करती थी कि अब उसे कितनी कमजोरी महसूस होती है, या ये कि वो जिंदगी में कुछ करने में नाकाम है। दरअसल वो अपनी नए ख्वाबों के बाबत सू को मशविरा करती। <laughs> म� मैंने इतने अरसे से उन्हें देखा नहीं है। हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने पूछा, जॉनसी। मैं ये तुम्हें तब बताना चाहती थी जब तुम पूरी तरह सेहतमंद हो जाती मिस्टर बर्मन बीमार थे। उनकी ज़हीफ़ी उन पर हावी हो गई याद है वो ओलों वाले तूफ़ान वाली रात? उसी सुबह वो बहुत बी मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जब वो तस्वीर बनाते हैं तो उन्हें कोई भी शह चोट नहीं पहुंचा सकती थी क्या मतलब है तुम्हारा दीवार पर उस आखरी पत्ते की जानिब देखो जॉन्सी वो अभी भी वहां मौजूद है वो जरा भी आगे नहीं बढ़ा उस रात उन्होंने इसे ही पेंट किया था वो सचमुच एक बहुत अ انہیں بہت سکون ملا جب میں نے انہیں بتایا کہ تم صحت مند ہو گئی ہو اور انہیں یہ بھی بتایا کہ آئی وی کے آخری پتے نے تمہیں قوت بکشی ہے ان کا انتقال ہو گیا جانسی نہیں اوہ نہیں پر جانسی تم نے ان کا خواب مکمل کرنے میں ان کی مدد کی ہے کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دن ان کا فن جانے بچائے گا اس آخری پتے کی جانب دیکھو وہ ان کا فن और इसने तुम्हारी जान बचाई है। नहीं सू, ये बस फन ही नहीं है, वो एक मास्टरपेस्ट है, और मैं उनका ख्वाब मुकम्मल करूँगी। फ़ورन ही आख़री पत्ती और मिस्टर बर्मन के बारे में खबर पूरे शहर में फैल गई। मुसविर, शायर, रक्कास, गुलुकार, सभी फनकार मुतासिर हुए, वो सब आईवी के बू और कसम खाई कि वो فن को आर्थरविल स्ट्रीट में वापस लाएंगे और यही हुआ स्ट्रीट फिर से जीव उठी वहां हर दीवार पर तस्वीरें थीं और कुछ लोगों पर भी जॉनसी और सूनी अपनी बचत इकट्ठी की और मुसविरी की तालीम देने लगी बहुमन आर्ट्स के नाम तले वालीदान अपने छोटे बच्चों को वहां भेजते जिंदगी का जज्बा सीखने के लिए सब ने अपनी मुसब्बीरी फिर से शुरू कर दी उन्होंने मुख्तालीफ काम काज करनी नहीं छोड़ी पर अब वो अपने काम का और ज्यादा लुफ्त उठाते क्योंकि उन्हें इल्म था कि वो कभी मुसब्बीरी बंद नहीं करें आर्सविल स्ट्रीट के लोगों को राहत मिली कि उनकी जिंदगियों में रंग वापस आ गए हैं। सब लोग ये समझ गए कि फंड कितना अहम था और आगे आकर अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बर्मन आर्स को देने लगे और कुछ ही वक्त में बर्मन आर्स बढ़ा और बर्मन इंस्टिट्यूट में बदल गया। दिलचस्प बात ये है कि बरमन इंस्टीट्यूट में हर बच्ची को सिखाया जाता कि मुसविरे की शुरुआत करने से पहले उसे एक चीज की तस्वीर बनानी है, जो था आखरी पत्ता, क्योंकि वो पत्ता सबको एक बहुत ही अहम सबक सिखाता कि जहां चाह होती है वहाँ रहा होती है। एक सखी दरख्त। ये कहानी है दोस्त की और कुदरत के एक गांव के मद्दफात पर एक जंगल था। उस जंगल में एक हरा-भरा तवील दरख था, जिसकी मोटी-मोटी शाखे थी उस दरख की हरी रोशन पतियां ठंडी-ठंडी हवा में लहराती थी उस दरख की शाखों पर खूबसूरत परिंदे आकर बैठते थे, गाने गाते थे, आराम करते थे। वो एक खूबसूरत और खुशगवार दरख था। दर او ماسوم بچہ ہمیشہ اپنے مدرسے کے بعد اس درخت کے پاس آتا اور کھیلتا اس درخت کے سیب کھاتا درخت کے ساتھ لکھا چپی کھیلتا اور گھنٹو گھنٹو درخت کے ساتھ باتیں کرتا ننہا بچہ اپنی ہر بات اس درخت کو بتایا کرتا تھا اس کے خیالات اس کی منصوبہ بندی مستقبل کے لیے اس کی سوچ اور اس کے مدرسے سے جڑی ساری باتیں درخت اس ماسوم کی تمام باتیں بڑے دھیان سے سنتا اور خوب حسی مزا کرتا تھا बच्चे और درخت दोनों एक दूसरे को खुद समझते थे और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के मुंतजर हो गए ये <laughs> पानी कितना साफ और चमकदार है दुरुस्त फरमाया तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो कुदरती मंजर के बीच रहते हो ये चमकदार पानी ये जगमगाता शम्स और ठंडी हवाएं बिल्कुल तुम बहुत खुश रहते होगी। काश मैं भी यहां रह पाता हमेशा यह पानी शाम सुपुर सुकून हवाएं तो हमेशा यहां रहती हैं पर मैं इनको तुम्हारे साथ पांट कर मुतमईन होता हूँ। तुम बहुत बेहतरीन हो दोस्त मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं मासूम बच्चा घंटों घंटों यूँ ही वक्त बीतता चला गया और वो बच्चा देखते ही देखते बड़ा हो गया अब उसके पास एक नई दोस्त थी वो दरख़्त से ज़्यादा उस दोस्त के साथ अपना वक्त गुजारता दरख़्त उन पुराने लम्हों को याद करता जो उसने उस बच्चे के साथ बिताए थे तुम्हें तकलीफ नहीं होती दोस्त जब आफताब ग़ुरूफ दोत फर्माया दोस्त तुम बहुत खुश ہو हो जो यह खूबसूरत शंस और यह हसीन मंसर के बीच दीदार करते रहते हो काश मैं भी तुम्हारे पास यहां रह पाता मैं किस्मत के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता पर शामस रोज निकलता है यह कुद्रति मनाजिर मुझे तुम्हारे साथ बाटकर अच्छा लगता है मैं जानता हूं तुम्हें पसंद है यह सब इतना आसान नहीं है दोस्त तुम्हें कोई जिम्मे नहीं है लेकिन मुझे अपना मुश्तकबिल बनाने के लिए काम करना है, कुछ बनना है। मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या तुम अब खुश नहीं हो? मैं हूँ, पर मुझे और खुशियां चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के ने दरख से मिलना बंद कर दिया। अब दरख ज़्यादातर अकेला रहने लगा और अपने दोस्त का इंतज़ार करन उस लड़की की हर एक कदमों की आहट पर दरक खुश हो गया और जैसे ही लड़का उसके पास पहुंचा दरक ने कहा आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त चढ़ जाओ मेरी टहनियों पर झूला झूलो मेरी शाखों से मेरे सेब खाओ और खुश हो जाओ दोस्त मैं अब बड़ा हो गया हूं अब मैं ये सब नहीं कर सकता देखो आप ताप गुरु बने को है। میں اب بہت مصروف ہو گیا ہوں دوست اب مجھے چیزیں خریدنا اور دنیا کو نئے نظر سے دیکھنا ہے تم اداس کیوں نظر آ رہے ہو دوست مجھے دولت दोस्त دوست دنیا میں خوشی سے رہنے کے لیے بے شمار کا ہونا بہت ضروری ہے درخت اپنے دوست کو देख نہیں دیکھ پا رہا تھا تم میرے سیب لے جاؤ دوست اور اس کو بازار میں तुम्हें کر अच्छे पैसे اس سے اچھے پیسے مل पर گے دوست معاف کرنا پر اس سے ز मेरे पास पत्ती और सेब हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सच में दोस्त क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या तुम ऐसा करके खुश रह सकते हो हाँ बिल्कुल शुक्रिया दोस्त तुम बहुत अच्छे हो लड़का झट से दरक के तनों पर चढ़ गया और सेब तोड़ने लगा सारे सेब लेकर वो बाजार गया ताकि उसे फर्कत कर सके दरक बहुत एक अरसा बीत गया, नन्हीं परिंदे आते, दरख्त पर बैठते और गाने गाकर उड़ जाते, और इसी तरह दरख्त अपनी ऊंची चट्टान के किनारे अपनी लंबी शाखों के साथ अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। फिर एक रोज वो लड़का दरख्त से मिलने आया। दरख्त बहुत खुश था, उसने अपने का किया। आओ दोस्त का शानदार स्तकब झूला झूला मेरी शाखाओं से मेरे पास अब इन सब चीजों का वक्त नहीं है दोस्त मैं बहुत मशरूफ हो गया हूँ मेरी शादी हो गई है मेरी बीवी और बच्चे हैं सच में तुम अब बड़े हो गए हो दोस्त पर अब भी तुम मुझे उदास क्यों नजर आ रहे हो तुम यही तो चाहते थे जिंदगी से मैं बहुत परेशान हूं दोस्त पर हाँ, मेरे पास मेरी शाखे हैं, तो मैंने काटकर अपने घरवालों के लिए घर बना लो, इसके बाद तुम खुश रहोगे। शुक्रिया दोस्त। लड़के ने दरक का शुक्रिया अदा किया और दरक की सारी शाखे काटकर अपने साथ ले गया। दरक अपने दोस्त की फिर से मदद करके खुश हुआ। पर लड़का अब काफी अरसे तक दरक से मिलने नहीं आया। अब दरक के पास शाखे नहीं होने की वजह से परिंदे दरक की तरफ घूमकर यूं ही चले जाते। उन्हें अब दरक पर कोई शाख ना दिखती, जिस पर वो बैठकर गाने गा सके और आराम कर सके। सारे परिंदे नीचे आकर दरक से बातें करते, पर दरक सिर्फ उस लड़के के बारे में ही पूछता था, पर किसी ने भी उस लड़की को नह दरक देख रहा था कि शहर बदल रहा है, अब लंबी इमारतें खड़ी होती जा रही हैं, पक्की सड़कें बन रही हैं, उसने देखा कि दरक काटे जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं, और उनकी जगह आसमानों से छूने वाली इमारतें बनाई जा रही हैं, उन हरी-भरी जगाओं पर, बहुत से लोग उन जंगलात में आते र पर वो कर भी क्या सकता था, जबकि वो अब एक तने की शक्ल में ही था। दरख्त अब बहुत ही गमगीन था, अब भी वो उस लड़की के दीदार का मन था। फिर एक दिन उसके इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई, वो लड़का दरख्त से मिलने आया, और अब वो एक समझदार आदमी बन चुका था। दरख्त उस लड़की को देखकर का�, दोस्त का दोस्त काफी गमगीन दिखाई दे रहा था। लड़का उस दरक्त की गोद में बैठकर रोने लगा। उसको रोता देखत, दरक्त का दिल तोड़ गया। अब दरक्त के पास ना तो शाखे थी और ना ही फल, जिससे वो उस लड़की की दिल जोई करता। वो सिर्फ झुक कर उसको सहारा ही दे सकता था। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त? तुम इतना उदास क्यों हो? मेरी बीवी ने मुझ मैं अब इस जगह नहीं रहना चाहता जहां कोई मेरी परवाह नहीं करता मैं अब यहां से बहुत दूर चला जाना चाहता हूं अब मुझे यहां नहीं रहना तुम हमेशा खुशियों के पीछे भागते रहे दोस्त जबकि तुम्हें यहां रुक के खुशियों का इंतजार करना चाहिए था यहां कोई खुशियां नहीं है दोस्त काश में एक कश्ती बनाकर चमकते हुए पानी में उस कश्ती पर सवार होकर इस शम्स की गर्मी को हासिल कर पाता ऐसा करने से तुम क्या खुश हो जाओगे हाँ, मैं बहुत ही खुश और सुकून प्रजीर रहूंगा इधर आ दोस्त, मेरे तने को काट लो और अपने लिए कश्ती बना लो, जिसमें तुम सवार होकर खुश रह सको। क्या सच में ऐसा करूँ? शुक्रिया दरख्त, तुम बहुत अच्छे हो। लड़की ने अपने आवाजार लाए और दरख्त के तने को काटकर अपने लिए कश्ती बना ली। वो दरक्त लड़के को कश्ती बनाते हुए देख रहा था। फिर उसने देखा कि इस खूबसूरत शाम्स, हवा का झोंका और चमकते पानी के बीच लड़का कश्ती में सवार होकर दूर चला गया। अब दरक्त अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझता था, क्योंकि अब वो लड़का वहां से जा चुका था, बिल्कुल उस शाम्स की तरह जो ग इसके बाद साल बीता और दरख्त न्यू ही अकेला वक्त के साथ आगे बढ़ रहा था। तना तनाना होने की वजह से अब दरख्त ना पहाड़ों को देख सकता था, ना ही ऊंची इमारतों को। वो परिंदों को याद करता, उन हसीन वादियों को याद करता, जिन्हें वो ऊंचाई से देखा करता था। वो अपने जंगल को याद करता, पर सबसे ज्याद पर गांव अब पहले की तरह ना रहा था। जंगल अब काटा जा चुका था और अब वादियों के मंजर भी वहां मौजूद ना थे। और अब वो लड़का एक बुरहा आदमी बन चुका था, जिसे अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो अब लकड़ी की मदद से झुक चलता था। इतने बदलाव को देखकर वो भी सोच में पड़ गया कि अब वो پتہ نہیں میں اپنے دوست سے مل پاؤںگا یا نہیں اور تب اس نے اپنے پرانے دوست کو وہی پایا جہاں وہ ہمیشہ رہا کرتا تھا درخت اس کا انتظار کر رہا تھا تم آگے دوست میں تمہارا کتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں ہاں دوست تمہیں دیکھ کر مجھے بہت ہوئی میں دوسرا شہر ہجرت کر گیا تھا میں وہاں کچھ پذیر ہوا تمہیں تو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی इस गिरधुवा गुबार की वजह से सांस लेना मुहाल हो रहा है। मुझे अफसोस है कि आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सेब भी अब नहीं रहे। मेरे दांत कमजोर है, वो सेब नहीं का सकते। <laughs> मेरी शाखे भी अब नहीं हैं, जिस पर तुम झूला झूल सकों। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हा� मैं तुम्हारे तने पर चढ़ भी नहीं सकता। मेरी कमर जवाब दे चुकी है। दरक ने ठंडी आहें भरी। मुझे माफ करना। काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, पर अफसोस मैं अब एक लकड़ी का टुकड़ा बनकर रह गया हूं जंगल अब नहीं रहे। गामीरात की वजह से खाली सवाह ही नहीं रही सांस लेने के लिए। इमारतें वो आराम नहीं देती जो हरियाली देती थी। इंसान कितना लालची हो गया है? शहरों ने अब वो हवा को अब खालिस न रहने दिया। काश इंसान समझ पाता कुदरत की अहमियत को। दरअसल खामोशी से सब सुन रहा था। उसके पास कहने को कोई जवाब न था। आ, आ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और वक्त आकांल महसूस करता हू और खाली हवा चाहिए जहां मैं सांस ले सकूँ। दरक्त ये सुनकर खुशी से जितना सीधा हो सकता था हो गया। अच्छा, बस इतना ही? लकड़ी का पुराना टुकड़ा बैठने और आराम के लिए बहुत मुफीद है। आ जाओ दोस्त और बैठ जाओ और आराम करो। बूढ़ा दरअसल के तने पर बैठ गया और गहरी सांस ली। उसने श سمہ تو دوست تو اتنے قدرت مناظر کے بیچ ہو یہ شمس یہ ہوا کے اور پانی پھر وہ دونوں دوست دنیا کی باتوں میں مصروف ہو گئے دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی تبدیلیوں کے بارے میں دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے درخت اپنے دوست کو پا کر خوش تھا کہانی کی نصیحت قدرت کا انسان کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے ہمیں قدرتی مناظر کی حفاظت کرنی چاہیے یاد رکھئے درخت کو انسان کی ضرورت ہے اور انسان کو درخت کی۔